गात्रे गायत्रे भस्मसित प्रहसी हस्ते कपाल सित छट्वाम चित वृषभ कर्णे शीत कुंडलम गंगा नटा जलसी चंद्रस्थ मूर्धनी सोय सर्वसितो ददाति ददातिभावो गौरी पतिशर नमो ब्रह्म्यदे जगत जगद्धिता कृष्णाय गोविंद namam kamalana bhaya namam kamalama कमलपदय नमस्ते कमल यो ब्रह्मण विदाति पूर्व जो वैद प्रणोति तस्म तग्व हमबुद्धि प्रकाशम मु प्रपद्ये प्रपदे बृंदारक बृंदबंद बृंदावन चंद्र श्रीकृष्ण चंद्र चरणार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा Oh, oh, oh. बोलिए उमापति महादेव की जगत गुरु शंकराचार्य की इतने धीरे से बोलते हैं आप लोग आज शंकराचार्य की जयंती है और आप लोगों को बताया गया है कि शंकराचार्य शंकर जी के अवतार थे उनके सामने एक बार आकड़ के साथ कामदेव गया उन्होंने भस्म कर दिया अब आप लोग समझ गए इसलिए जय घोष ढंग से कीजिए जगत गुरु शंकराचार्य की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 भगवान आद अनंत नामों से बुलाया जाता है कहा रहता है वो जिज्ञासा होती वो सर्वदृष्टा सर्वनियंत्रता सर्वसाक्षी सर्वस्रेट सर्व व्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है अरे होगा उससे हमारा क्या संबंध ये सब बात तो शास्त्रों वेदों के द्वारा ज्ञात होगी छादोग्योपनिषद कहता है आत्म यदि ब्रह्मपुर दहरम पुंडरी कम बेस्म दहरोस्मिन नंतरा काशन जदंत तदन्वे आठ एक, एक एक कोई गांव है उसका नाम है ब्रह्मपुर उसमें एक घर है छोटा सा घर है उस घर में एक आंगन है उस आंगन में वो रहता है और उसी में मैं रहता है जिसको जीव कहते हैं दोनों एक जगह रहते हैं बेद ने बड़ा सुंदर निरूपण किया तथ्य था हिरण्य निधि निहित मक्ष ऊपर संचरन तो नींद मा सरवा प्रजा हर हर गेतम ब्रह्म लोकम न बिंदृते न प्रत्यूढ़ा आठ तीन दो छोज्योपनिषद एक भिखारी है वेद कह रहा है दिन भर भीख मांगता है लेकिन पेट नहीं भरता भूखा सो जाता है ठीक से नींद भी नहीं आती जबकि जिस घर में वो रहता है उसी घर के नीचे बहुत बड़ा धन गड़ा है रबो खरबों का उसी के ऊपर चलता है लेकिन बेचारे को पता नहीं है अगर जरा सा वो खोद लेता तो वो धन उसको मिल जाता और वो सबसे बड़ा अमीर हो जाता सबसे बड़ा <laughs> ये जो बिल गेट्स वगैरह है ये सब बहुत दूर चले जाते ये भिखारी कौन है मैं जीव इसकी कुटी उसका घर कौन सा है हृदय जैसे मैंने पहले वेद मंत्र में बताया था कि ब्रह्मपुर माने ये शरीर उसमें एक घर है हृदय उसमें रहता है वो ब्रह्म ऐसे ही ये भिखारी भी उसी घर में रहता है लेकिन जैसे भिखारी के घर के नीचे धन गड़ा है वो नहीं जानता बिचारा ऐसे ही ये जीव भी अपने पास बैठे हुए ब्रह्म को नहीं जानता और भीख मांगता है दिन भर रात भर कहा माया के सामने जहाँ सब भिखारी भिखारी हैं और सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं आजा आजा हमारे पास बहुत धन है तुमको माला माल कर देंगे हमारी माताजी पिताजी भाता बहनजी बहन जी बीबी ये सब धोखा दे रहे हैं हमको हम तुमसे प्रेम करते हैं हम तुमको आनंद दे देंगे सब <laughs> एक दूसरे को ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हैं और अनंत जन्म बीत गए हम होश में नहीं आए और जो हमारे उस मकान के थोड़ा सा नीचे धन गड़ा है उसको नहीं खोदा बाहर घूम रहे भीख मांगते हुए अंदर आनंद सिंधु श्याम सुंदर बैठे हैं। वेद में कहा गया भगवान बोले अंतस्तम परित्यज्य परित्यज बहिष्टम जस मैं अंदर बैठा हूं तुम्हारे बगल में और तुम बाहर जा रहे हो वृंदावन बद्री नारायण द्वारिकाधीश रामेश्वरम जगन्नाथ जी हम चारो धाम कर तुम ऐसे ही मूर्ख तो होंड हाथ में लड्डू रखा है उसको दाहिने हाथ वाले लड्डू को नहीं खा रहे हो और बाएं हाथ की कुहनी को परमात्मा न उसको चाट रहे हो कुनी कु चार अट्ठावन जाबाल दर्शनोपनिषद फिर छादोग्योपनिषद आया उसने कहा जलानित शांत उपासी तीन चौदह एक मनोमय प्राण शरीर भारूप सत्य संकल्प आकाश आत्मा सर्व आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वगंधा सर्वरसा सर्विदम वाक्यनादरा तीन चौदह दो वो अंदर बैठा है ब्रह्म परमात्मा भगवान तुम्हारा पिता तुम्हारा पालक तुम्हारा अंशी ये मत्मांतर हृदय हृदय के अंदर मेरी आत्मा जैसे मैं शरीर की आत्मा है ऐसे मैं की आत्मा परमात्मा अंदर बैठा है तीन चौदह तीन अंदर बैठा है कौन बैठा है फिर वेद ने कहा आत्मा अंतर हृदय ब्रह्म तीन चौदह चार छोपनिषद और वेदांत ने भी स्पर्शाइन कर दी सर्वत्र दो प्रसिद्धोपदेशात एक दो एक विवक्षित गुणोपत् दो दो शब्द विशेषात एक दो पांच स्मृत एक दो छे अर्थात तो वो अंदर बैठा है तुम नहीं जानते क्यों नहीं जानते ऐसा है कि जी एक मेरी खोपड़ी पर भूतनी बैठी है भूत हे माया का भूत उसने भुला दिया है मुझे अपने को हम देह मानते हैं और देह में इतनी आसक्ति हो गई है कि जुआ युवावस्था में हम कैसे आकर के चलते हैं लोहा है लोहा अगर सोलह 18 वर्ष की लड़की की ओर कोई एक मिनट भी देख ले लगातार गुंडा उचा भगवान का बाप हो गुंडा हो गया उसके लिए अहंकार इस गंदे शरीर का इतनी आसक्ति हो गई है भागवत कहती है जंतुर्वई भ्रजेत सलभते निर्वृत्ति न विरज्यते तीन तीस चार कर्म के कारण भगवान इस जीव को जिस जिस योनि में भेजते हैं जिस जिस शरीर में भेजते हैं उसी शरीर में उसकी इतनी आसक्ति हो जाती है बड़ा हमारा शरीर अच्छा है कोई छुए ना उसको त्यागना नहीं चाहता मनुष्य शरीर को छोड़ो नरक स्थित्युति तीन तीस पांच नारकी जोनी में है विष्ठा का कीड़ा बना हुआ है एक बात परीक्षित ने सुखदेव परमानंद से अकेले में कहा कि महाराज ये संसार वाले इतना दुख पा रहे हैं फिर भी इनको वैराग्य नहीं होता ने हा हा नहीं होता नल में ताल दिया सुखदेव परमहंस ने उत्तर नहीं दिया गए दोनों गुरुचेला देखा एक जगह पखाना सूख गया था और दो तीन कीड़े उसमें गोल गोल गोली बना के आनंद ले रहे थे तो सुखदेव परमहंस ने देखा और कहा अच्छा मौका एक फूल ले गए थे अपने साथ गुलाब का उससे दस फुट की दूर पर फूल रख दिया और परीक्षित से कहा देखो वो जो कीड़ा है ना हाँ, डंडा लेके उसको डंडे पर रख के फूल में रख दो बिचारा देखो गंदगी में परेशान रहा हो रहा होगा उन्होंने उठाया कीड़े को फूल में रख दिया और तो तुरंत अबाउट टर्न फिर वही पहुंच गया सुखदेव जी ने कहा समझा क्या ये क्या है अरे तूने उस दिन प्रश्न किया था ना? ये संसार वाले इतनी चप्पल जूते खा रहे हैं दुख भोग रहे हैं वैराग्य नहीं होता देख ऐसे ही हुआ है इतने गंदे गंदे शरीर आप लोग देखते हैं चौरासी लाख में लेकिन अगर आप उनको पकड़ के दबाइए ऐ हम मरना नहीं चाहते हमारा शरीर बड़ा सुंदर है कोई देह नहीं छोड़ना चाहता इतनी ही आसक्ति हो गई माया के कारण उन लोगों की तो छोड़ो वो बिचारे कम बुद्धि वाले हैं मनुष्य तो बड़ी बुद्धि का दावा करता है ज्ञानम हितेश मधिको विशेषा सबसे अधिक ज्ञान है मानव में उसका भी यही हाल है और बत्तर तो वो भगवान जो मायाधीश हैं और हम मायाधीन हैं उसकी अनंत शक्तियां हैं उनमें तीन शक्ति प्रमुख है मैंने बताया था एक दिन पराशक्ति जीव शक्ति माया शक्ति तो जीव शक्ति और माया शक्ति में हम हैं जीव शक्ति और ये सामने जगत जो है ये माया शक्ति है उसका विस्तार है और पराशक्ति को आप नहीं देख सकते नहीं जान सकते वो तो दिव्य शक्ति होती है भगवान की पर्सनल पावर है ये जीव माया का अध्यक्ष नियामक गवर्नर भगवान है हम उनके अंश हैं इसलिए हम आनंद ही चाहते हैं चाहेंगे चाहना पड़ेगा भगवान वाला आनंद चाहते हैं यह माया वाला सात्विक गुण का आनंद है ये ज्ञानियों को मिलता है इसका अंतिम रस समाधि है समाधि माने क्या सब भूल जाए आत्म विस्मृति समाधि मंडल ब्राह्मणोपनिषद एक दस जगत भूल जाए तो सब दुख भूल गये? आ सकती गई सब से बड़ा सुख है ये सात्विक सुख है हाई माया का ये टेम्परेरी लिमिटेड है इससे अनंत गुना बड़ा भगवान का सुख होता है और अनंत काल के लिए होता है हम वो सुख चाहते हैं वो मेरा है इस मय का मेरा वो है अनंत आनंद वो कैसे मिले इसके लिए वेदों शास्त्रों ने कर्म ज्ञान भक्ति ये तीन मार्ग बताए सब अपने अपने मार्ग की प्रशंसा कर रहे हैं और हमारे संसार में भी अल्पज्ञ लोग भी कोई किसी मार्ग का प्रचारक है कोई किसी मार्ग का उपदेश देता है क्योंकि अल्पज्ञों की संख्या तो नाइन्टी नाइन प्वाइंट नाइन परसेंट है तत्पज्ञ तो इन्हें गिने हैं विश्व में अगर वो किसी को मिल जाए और सही तत्व ज्ञान बता दे तो कोई भाग्यशाली जीव इस भाव से उत्तीर्ण हो सकता है अन्यथा विभेद्रुता वेदो महामय प्रहरित अल्पज्ञ से वेद डरता है ये मेरा सर्वनाश करेगा मुझको पड़ेगा उल्टा सीधा अर्थ लगाएगा अरे अर्थ लगाना तो अपने आधी है। एक पक्षी बोल रहा है वृक्ष पर तीन आदमी नीचे बैठे हैं। एक भक्त है वो कहता है क्या बोल रहा है तुम बताओ क्या बोल रहा है ये बोल रहा है राम सीता दशरथ राम सीता दशरथ तुम भी बुद्धू ये नहीं बोला वो बनिया था फिर क्या बोल रहा है बोल रहा है सोठ मिर्च अजरक सोठ मिर्च अजरक तीसरा पहलवान था उसने कहा तुम दोनों नहीं समझे बोल रहा है दंड बैठक कसरत दंड बैठक कसरत यही हाल हम लोगों का है जैसी बुद्धि है वैसे ही हम मतलब लगा लेते हैं अगर हम लेक्चर देते देते ऐसे ताली बजा दें, क्यों बजाया क्यों बजाया होगा इससे कोई सिद्धि होगी उसको बुलाते होंगे नहीं नहीं कुछ आदत होगी नहीं नहीं और कुछ बात सब अपनी अपनी ढपली बजाएंगे और मैंने क्यों बजाया मैंने इसलिए बजाया कि आप सब लोग अनेक मतलब निकालें अरे हाँ? देखो ना मैंने पहले भी आपको तो बताया है कि ब्रह्मसूत्र बनाने वाले उन्होंने कहा कि मैंने ब्रह्म सूत्र के अर्थ के लिए अठारह हजार का एक ग्रंथ बना दिया है भागवत सब लोग उसको पढ़ लेना ब्रह्म सूत्र किसी के समझ में नहीं आएगा फिर भी देखो तो सब जगत गुरु अपनी अपनी ढपली बजा गए ये मतलब होता है इसका ये मतलब होता है दूसरा कहता है ये नहीं ये होता है तो अलग अलग मार्ग अल्पज्ञता के कारण हो जाते हैं किंतु सारांश आपको गौरांग महाप्रभु और रामानंद राय के शास्त्रार्थ में बड़े संक्षेप में और लैप का सार रामानंद राय चारों वेदों के शास्त्रों के विद्वान थे और महाप्रभु जी तो भगवान के अवतारे थे तो महाप्रभु जी बुद्धू बनकर रामानंद राय से प्रश्न करते हैं मनुष्य का सबसे बढ़िया लक्ष्य क्या है क्या करे कि उसको मैं मेरे का ज्ञान हो जाए आनंद मिल जाए तो रामानंद राय ने कहा स्वे स्वे कर्मण न्यभिता संसिद्धि गीता नीता अठारहवे अध्याय का पैतालीसवा श्लोक अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन लोग करें तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी वर्ण आश्रम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण ब्रह्मचर्य गृहस्थ बाण प्रस्तन्यास चार आश्रम इनके लिए वेदों में और स्मृतियों में और महाभारत में बड़े डिटेल में निरूपण किया गया है ब्राह्मणों और ब्राह्मणों में ब्रह्मचारियों तुमको ये ये करना चाहिए ये ये नहीं करना चाहिए तुम ब्रह्मचारी हो हाँ स्त्री का फोटो भी नहीं देखना मूर्ति भी नहीं देखना हा होशियार पच्चीस साल हो गए इधर आओ, हाँ, गुरु गुरुजी, एक ब्याह कर लो एक लड़की से ए, अभी तक तो कह रहे थे कि फोटो नहीं देखना अब कहते हैं ब्याह कर लो ठीक है आज क्या पालन करना है गुरु जी का ब्याह कर लिया दो चार छह आठ दस बच्चे हुए पचास साल बाद गुरु जी फिर आए सुनो ये कौन है सब तुम्हारे पीछे खड़े हैं बैठे हैं ये सब बच्चे हैं महाराज बच्चे बच्चे कुछ नहीं होते तुम दोनों मिया बी भी, भी जाओ जंगल छोड़ दो सब काम धाम और सुनो अब इतनी आसक्ति हो गई इन बच्चों में अब कहते हैं छोड़ दो तो का कराया हमारा अब चलो अब छोड़ना पड़ेगा और पच्चीस साल बीते थे एक कौन है तुम्हारी बीबी बीबी से पूछा ये कौन है पति ये सदा से बीबी और पति रहे तुम दोनों नहीं नहीं नहीं इसी जन्म में हुए हर जन्म में अलग अलग बीबी पति बने ना हाँ तो, तो चलो हटो दोनों अलग अलग जाओ और सुनो अब बुढ़ापे में अलग अलग जाए पचहत्तर साल की उम्र में लोग तो कहते हैं पचहत्तर साल की उम्र में बीबी संभालेगी पति को और कहीं कहीं पति भी संभालता है बीबी को अरे जिसकी हालत ज्यादा खराब हो गई उसको तो संभाल नहीं पड़ेगा क्योंकि तो बच्चे सब अलग हो जाते हैं। कौन चक्कर में पड़े बूढ़े बूढ़ी के हमारा ये जो स्त्री पति का आनंद है वो गड़बड़ हो जाता है इनसे कह दो अपना अलग रहे पैसे की जरूरत है हम दे देंगे ना भजन करें हम लोग यही करते हैं ना है। तो ये वर्णाश्रम धर्म का पालन करो ये लक्ष्य होना चाहिए ये रामानंद ने कहा तो महाप्रभु जी ने कहा ये तो स्वर्ग देगा इस चक्कर में हम को डाल रहे हो तुम से अच्छा बताओ उन्होंने तो कहा तत्कुरु मदर्पणम नवे अध्याय का सत्ताइसवा श्लोक गीता जो कुछ कर्म धर्म करो भगवान को अर्पित करो कर्तृत्वाभिमान छोड़ दो फलाशक्ति की भावना छोड़ दो हाँ उससे तो अच्छा है महाप्रभु जी ने कहा लेकिन है ये कोई है। वास्तविक लक्ष्य नहीं है स्वकर्मणा सम्यर्थ्य सिद्धिम बिंदति मानवा अठारह छियालीस मद अर्थम अब करबाणी कुरबन सिद्धिम अबापे बारह दस गीता ये सब वही मतलब है ये कई मतलब है इससे तो कर्म बंधन कटने की बात कही गई है और श्रेष्ठ बताओ कोई लक्ष्य उन्होंने कहा सर्वधर्मा परि त्यज माकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापे मा शुचा अठारह छा गीता के अंतिम श्लोक हैं ये इसी श्लोक को सुनकर गीता को समझा अर्जुन ने और फिर जब भगवान ने कहा मैं इससे आगे नहीं बोलूंगा तो कच्चि द्ञान सम्मो नष्टस्ते धनंजय तेरा अज्ञान गया ज्ञान हुआ नष्टो मोह स्मृति ला तत्प्रसादान च्युत अठारह महाराज <laughs> ज्ञान हो गया दीता समाप्त लेकिन महाप्रभु जी ने कहा ये तो तुमने पाप नष्ट करने वाली फिलोसफी बताई है भगवान ने कहा था जो अर्जुन डर रहा था कि पाप लगेगा इन सबको मारेंगे तो, तो भगवान ने कह दिया हम पाप से बचा लेंगे पाप को माफ कर देंगे और तो कुछ भगवान ने दिया नहीं कहा नहीं इसके आगे बोलो अब <laughs> उसने कहा ब्रह्मत्मा न शोचति न का सर्वेश भूतेषु मतभक्ति लक्तियामजा जावान्स् तद अंतरम अठारह चौवन अठारह पचपन हा उससे अच्छा लेकिन इसमें ज्ञान का मिक्सचर है इस भक्ति में इससे आगे कुछ बोलो आप बोले अंत में ज्ञने प्रयास मुद पास ज्ञान को छोड़ दिया जीवंत सन्मुखरिता स्थान स्थिता श्रुतिगता अनुबान मनोभिर ये प्रायसो जीत जीतो प्यासी तेईस त्रिलोक दस चौदह तीन ज्ञान छोड़कर केवल भक्ति करो ये अंतिम उपदेश हा तो शोनका परमहंसों ने जो प्रश्न किया था सूत जी महाराज से पुनसा में कांत में संसितुम रहसी जो अंतिम कल्याण का मार्ग हो महाराज और ऐसा नहीं सदा के लिए हो और एक बात और प्रश्न के साथ कहा था प्राएणा सभ्य कलावस्मु जना मंद भाग्याद्रुता भूरी भूरी कर्मा श्रोतव्यानि विभाग सा। अतः साधोत्र यारम समुद्रित मनीषया ब्रूहीन श्रद्धा ना ये नत्मा संप्रसिदति जिससे आत्मा का सुख मिले मन का नहीं मन का सुख तो रोज मिल रहा है आत्मा जिससे तृप्त हो और कलयुग के जो मंद बुद्धि वाले होंगे कमजोर कैचिंग पावर मेमोरी उनके हिसाब से बताओ हिजाब आलसी होंगे कलयुग में जहां इनको कुछ साधना बताया हम तो भाई ऐसा है कि <laughs> एक बहाना कर देते हैं लोग टाइम नहीं है टाइम अरे आप सुख पाने के लिए टाइम नहीं है और क्या करते हो दिन भर सुख पाने का लिए करते हो ना तू पहले समझ तो लोग कहां सुख है जाना है पूरब जा रहे हो पश्चिम ये तो दुख की ओर जा रहे हो तुम तो उत्तर दिया सूत जी ने सबई पुंसाम परो धर्मो जतो भक्ति रथो क्षेत्र सबसे बड़ा पर धर्म सुनो पर आध्यात्मिक स्पिरिचुअल तो और भी धर्म होता है क्या हाँ, एक धर्म और होता है अपर धर्म फिजिकल धर्म परिवर्तनशील धर्म नश्वर धर्म मायिक धर्म अनेक नाम है अर्थात जो माया को धारण करने वाले मार्ग हैं वो अपर धर्म कहलाते हैं और जो भगवान को धारण करने वाले मार्ग हैं वो पर धर्म कहलाते हैं तो सवि पुंसाम परो धर्म या तो भक्ति रथोक्षजे श्री कृष्ण में भक्ति हो ये पहली शर्त देवताओं में न हो जाए मनुष्यों में न हो जाए राक्षसों में न हो जाए सात्विक राजस तामस माइक है इनमें अगर भक्ति करोगे तो मरने के बाद यही मिलेंगे और चौरासी लाख में घुमाएंगे तो अधोक्षज श्री कृष्ण में सुप्रीम पावर में भक्ति हो लेकिन दो शर्त अहे क्या प्रतिहता यजात्मा संप्रसिदति अहैतुकी भक्ति हो और अप्रतिहता भक्ति हो उससे आत्मा का आनंद मिलेगा तुम आत्मा का आनंद के लिए प्रश्न किए हो ना न हाँ। तो अहैतुकी भक्ति क्या होती है हेतु रहित आतु की हेतु रहित माने बिना किसी कामना के निष्काम जिसे हम बोलते हैं साधारण भाषा में ये कामना जो है इसी एक चुड़ैल ने अनंत जन बर्बाद किए हैं एक कामना वेद कहता है यदा सर्वे प्रमुच्यंते कामाजेता मृतो भवत्यत्र ब्रह्म कठोपनिषद दो तीन चौदह ये मंत्र बृहदारण्य को पनिषद में भी है चार चार सात यह मंत्र साठ्यायनी उपनिषद में भी है क्या मतलब अगर सब कामनाएं संसार संबंधी आदमी छोड़ दे तो ब्रह्म हो जाए भगवान बन जाए भगवान के समान हो जाए यानी वो जो चाहता है दिव्यानंद अनर्वचनीय अपरमे अपौरुषे परमानंद वो मिल जाए केवल कामनाए छोड़ दे कितनी प्रकार की कामनाए हैं? कुल जमा टोटल पांच हमारे पास पांच ज्ञान इन्द्रिया है देखने की कामना सुनने की कामना सूहने की कामना रस लेने की कामना स्पर्श करने की कामना बस छठी कोई कामना होती ही नहीं हो ही नहीं सकती ये पांच कामनाएं हैं इनके लिए भगवान ने अनंत कोट ब्रह्मांड बना डाले कि हम लोगों की आदत है नया नया मिले, एक ही चीज को बार बार नहीं देखना चाहते हम लोग कोई हो स्त्री हो पुरुष हो पेड़ हो पहाड़ हो मकान हो देखो ताज महल को देखने विदेशी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आते हैं लेकिन जो आगरा में रहते हैं उनसे कहो कि हमारी गाड़ी में बैठो जरा हमको दिखा दो तुम भी देख लेना फ्री में अरे क्या देखना सात बार देख चुके हैं। किसी को उनके गुरुजी खूब मिलते हैं दिन रात वो देखता है रोज हाँ, यही हाँ, है ही हाँ, देखते हैं और जहा कहीं प्रवचन वगैरा में उस गुरु को कोई छू लेता है जबरदस्ती शरीर में हाथ मुंह कान पेट कहीं भी वो जाके कहता है हमने छू लिया बड़ा बिभोर हो रहा है नहीं छू सका तो कार कोई छू लिया हमारी वर्ष देखा था अरे माला हम क्यों फेंका वो बिभोर हो रहा है छोटी छोटी बात में और जिनको रोज मिलते हैं वो गुरु जी ठीक है भाई तो है फिर सोचता है जब अकेले में अरे नहीं ये क्या है ये तो सोचने के बाद समझ में आता है फिर भूल गया तो हम लोगों की आदत है स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए राम आए अनंत बार देखा तो वही लड़का है लड़कियों के पीछे घूमता है वो जा रहा है उस समय हम लोगों ने ये डिक्लेयर किया था ये पांच प्रकार की कामनाओं ने हमारे अनंत जन्म बर्बाद कर दिए वेद कहता है इनको छोड़ दे कोई तो ब्रह्म के समान हो जाए क्यों इसलिए कि लोगों को जो भ्रम है खूब रसगुल्ला खा ले खूब विषय भोग कर ले तो तृप्ति हो जाएगी ये सबसे बड़ा मूर्खता का भ्रम है वेद कहता है नजातु कामक जाम ना मुपभोगे न साम्यति हबिशा कृष्ण में वो भूय एवा भी वर्धते जैसे जलती हुई आग में घी डालो हवन होता है जब आप लोग देखते होंगे तो आग और ऊपर को उड़ती भागती है बलवान हो करके, ऐसे ही ये कामनाएं पूर्ण होने पर और तेज कामना होती है आगे जाती है बुझती नहीं पानी से बुझती है आग घी से नहीं बुझती नारद परिब्राज को उपनिषद तीसरे अध्याय का सैतीसवा मंत्र ये भागवत में भी श्लोक है नौ उन्नीस चौदह गीता में भी कहा गया बिहार कामान जर्वान पुमांचर निष्प्रिया निर्मो निरहंकार सशांति मधिगछति अगर कोई सब कामनाओं को संसारी कामनाओं को छोड़ दे तो शांति मिल जाए सब टेंशन समाप्त ये कामनाएं अनाध से अज्ञान के कारण है और ये रहेंगी कब तक जब तक परमानंद न मिल जाए दिव्यानंद इस कामनाओं का रीजन है कामना हम क्यों बनाते हैं आनंद के लिए आनंद क्यों चाहते हैं है तो हमारा नेचर है नेचर तो बदल नहीं सकते ओ, हम आनंद को चाहेंगे ही नहीं तब न रहे बात न बजे बासरी आनंद चाहना पड़ेगा शांति चाहनी पड़ेगी वो चीटी हो चाहे ब्रह्मा हो सबके लिए एक नेचर है अरे हम आनंद ब्रह्म के अंश है उससे बिना मिले हमें चैन कहा? ये माया के कारण माइक कामना बना बना करके हम क्या भोगते हैं ध्यात विषयान पुंसंग संगात संजाते काम काम क्रोधोते क्रोधा समोह सम्मोहात्मृतिम स्मृति बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति गीता दो बासठ दो तिरसठ हम जिस वस्तु में सुख का बार बार चिंतन करते हैं उसमें आसक्ति हो जाती है सबकी अलग अलग आसक्ति है एक ने शराब में सुख माना उसके पीछे शराब लग गई एक ने सिगरेट में सुख माना उसके पीछे सिगरेट लग गया अब वो ऐसा लग गया वो आपको बैठने नहीं देता एक घंटा लेक्चर सुनने के लिए भी एक सिगरेट मिल जाए फिर चाहे दो घंटे बोले एक कप काफी चाय और मिल जाए <laughs> और शराबी का तो बहुत ही बुरा हाल नो तो, तो स्त्री बाप बेटा सबको बेच दे शराब मिले ये संसारी जड़ वस्तुएं हमको पकड़ लेती हैं तो नहीं छोड़ती जब उसमें आसक्ति किसी वस्तु में हो गई तो उसकी कामना पैदा होती है और कामना पूरी हो गई लोभ आया, नहीं पूरी हुई अरे पूरी कितनी होगी सब चाहते हैं हम सबसे बड़े बुद्धिमान हो जाएं सबसे बड़े पहलवान हो जाए सबसे बड़े ज्ञानवान हो जाए सबसे बड़े धनवान हो जाए लेकिन होते कितने एक आदमी सब लगे हैं पॉलिटिशियन हम प्राइम मिनिस्टर हो जाए लेकिन होगा तो ये कई प्राइम मिनिस्टर तो ये कामनाएं हमारी सबसे बड़ी शत्रु है इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं आई तुकी इसके आगे और है फिर बताएंगे लाडली लाल की